ब्राह्मणों ने कहा इसको सुधारना चाहिए हाथ में जल लिया देर छड़क दिया हुआ क्या पूरा ही सुधार दिया इसकी लीला ही समाप्त गई। इसकी माता सुनीता ने इसके शरीर को तेल में रख दिया वेन के मरने से चोर बढ़ गए डकेट भड़ गए क्योंकि जब तक देश में राजा है तो कोई आग उठाकर नहीं देख सकता और जब राजा ना हो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 तो बेन के शरीर को तेल से निकालकर मंथन करना आरंभ कर दिया यानी कि रगड़ना आरंभ कर दिया तो सबसे पहले उसकी जंघा को रगड़ा काला कलूटा पुरुष पैदा हो गया चपटी नाक थी लाल लाल नेत्र थे चपटे कान थे चपटा मुंह था उस वक्त जो है इस काले कलूटे ने कहा ब्राह्मणों को मैं क्या करूं ब्राह्मण का निषद तो निषाद जाति का राजा मिल गया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 आदि राजप्रथु जी महाराज जी प्रकट हो गए ऋषु का कहा नारायण जी आए तो इनकी सदा पत्नी भी आएगी भाई भूजा को रगड़ो तो जब भाई भूजा को रगड़ा तो साहब लक्ष्मी जी का हंस प्रकट हो गयी बोलो अर्ची महारानी की जय भगवान आए भगवान राजगद्दी पर बैठ गए और जनता ने जय जयकारों के नारे लगा दिए हे भगवान ने कहा चुप करो क्यों मेरी जय जयकार कर रहे हो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 तो जनता ने कहा कुछ करो तो भगवान ने कहा क्या करें जनता ने कहा भूख मर रहे हैं तो भगवान ने कहा काम नहीं करते खेती नहीं करते भूख मर रहे बोले साफ करते तो है पर ये भूमि जो न भूमि हमें अन्न नहीं देती ओहो ये बात है भगवान ने कहा भगवान प्रतु ने एक अन्न का दाना लिया भगवान ने कहा वसुंद मैं तुम्हें एक अन्न का दाना देता हूं तुम अनेकों अन पैदा कर दो पर भूमि नहीं आई भगवान समझ गए किया कराया किसका है भूमि का मैं भूमि का ही नाश कर दूंगा उठाया धनुष पर पाण चढ़ा दिया भूमि देवी को मारने लगे भूमि देवी घबरा गई गाय का रूप धारण कर भूमि आ आगे आगे और भगवान धनुष मान लिया पीछे पीछे भक्ते भक्ते भूमि देवी ने कहा तक भागूंगे ये तो असंख्य ब्रह्मांड के नायक है पूरा संसार ही इनका है बोले इनकी शरणागति में चले जाना चाहिए दयावान क्षमा कर देते हैं भूमि देवी भगवान के शरणागति हो गई नमन करने लगी प्रभो मैं आपकी बेटी हूं मुझ पर कृपा करें मुझे क्यों दोष देते हो दोष आपके पिता का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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे तो इस तरह से भूमि देवी क्या बनी हुई है गाय <coughs> तो सबसे पहले प्रतुजी महाराज जी ने स्वयं मनु को बचड़ा बनाया तो जब स्वयं मनु बछड़ा बने तो हम अन्न आदि जो खाते हैं ना, तो दूध की धारा में स्वयं मनु ने भूमि से अन्न आदि वनस्पतियां प्राप्त कर लिया ऋषियों ने बृहस्पति जी को बचड़ा बना लिया और बेदादी की क्या कर ली गौ माता से प्राप्ति करवा ली बताओ गौ माता के पास सब कुछ यहां ये देखो देवताओं ने इंद्र को बचड़ा बनाया और गौ माता से क्या प्राप्त कर लिया अमृत इसी तरह से दृत्यू ने प्रहलाद महाराज जी को बचड़ा बनाया तो क्या प्राप्त कर लिया मदिरा क्योंकि दृती का पिता मदिरा ये भी गौ माता से निकल गई सिद्ध पुरुषों ने भगवान कपिल